सिद्धांति तो पूछता है तो क्या पुरुष मतलब आत्मा सदा चलन स्वभाव वाला है आत्मा सदा चलन स्वभाव वाला है जैसे सांख्यों के गुण सदा चलन स्वभाव वाले हैं सांख्यों के गुण कैसे हैं सदा चलन स्वभाव वाले मतलब परिवर्तित होने के स्वभाव वाले तो जैसे सांख्यों के गुण सदा चलन स्वभाव वाले हैं यदि उसी प्रकार आत्मा सदा चलन स्वभाव वाला है तो फिर चलन जब उसका स्वभाव भी हो जाएगा चलन तो फिर चलनात्मक कर्म से रहित होगा कभी वो तो चलनात्मक कर्म का त्याग कभी हो सकता है यदि चलन स्वभाव उसका हो गया तो चलनात्मक कर्म उसका स्वभाव भी हो गया उसका त्याग हो जाएगा एक पक्ष है ना दूसरा पक्ष क्या है यथा बौद्धा नाम क्यों वा क्रिया कार्यक्रम कार्यक्रम से लेना है आपसे कर्ता आत्मस्तु कार्यक्रम से क्या लेना है कौन सा कारता और आत्मवस्तु क्रिया क्रियाकर्थ है कि क्रिया स्वरूप कि क्रिया स्वरूप ही कर्ता आत्मा है कार्यक्रम अर्थ कर्ता आत्मा क्यूगा अथवा क्या क्रिया स्वरूप ही कर्ता आत्मा है कर्ता आत्मा कैसा है क्रिया स्वरूप है कि जब आत्मा का स्वरूप ही क्रिया हो गया तो स्वरूप कभी अलग होता है तो क्रिया कभी उससे अलग नहीं होगी क्रिया का कभी त्याग नहीं दिया जा सकेगा क्रिया यहाँ कर्म के कर्म का कभी त्याग क्योंकि स्वस्वरूप ही हो जाएगा स्वरूप का त्याग होता नहीं है यहाँ जो दृष्टान्त है वो देखें यथा बौद्धा नाम पंचस्क बौद्धों के पंच तो पंच स्कंध में देखो पहला क्या स्कंद इसमें दिया है, है? ये संक्षेप में लिख लो विषय प्रपंच रूप स्कंद कहलाता है विषय प्रपंच रूप स्कंद कहलाता है विषय प्रपंच का मतलब है संपूर्ण विषय विषय प्रपंच रूप स्कंद कहलाता है विषय प्रपंच समझा विषय प्रपंच का मतलब होता है संपूर्ण विषय अच्छा और विषय विषय ज्ञान प्रपंच विषय ज्ञान प्रपंच क्या लिखा आपने विषय ज्ञान प्रपंच विषय से ज्ञान प्रपंच ये ये मतलब है विषय से? लिख लो ऐसा ज्ञान प्रपंच है विषय का ज्ञान प्रपंच मतलब क्या है कि विषय के सभी ज्ञान विषय के या सभी विषयों के ज्ञान सभी सभी कि किसका विशेषण ज्ञान का यहाँ पे ज्ञान प्रपंच क्या लिखा आपने विषय ज्ञान प्रपंच विशेष ज्ञान प्रपंच मतलब विषय का ज्ञान प्रपंच अर्थात सभी भिसे सभी विषय ज्ञान सभी विषय ज्ञान ये, ये हो गया वेदना स्कंध क्या लिखा आपने अभी विषय ज्ञान प्रपंच वेदना स्कंद वेदना स्कान प्रपंचा विशेष से विषय से ज्ञान प्रपंच ज्ञान प्रपंचा का सभी ज्ञान है ना सभी विषय के ज्ञान ये क्या है आपका वेदना स्कंद और आगे लिखना विज्ञान आगे क्या है विज्ञान स्कंद है विज्ञान स्कंध में आले विज्ञान संतान विज्ञान स्कंद क्या है आले विज्ञान संतान अब ध्यान देना बुद्ध लोग भी जो है ना आत्मा को क्या मानते हैं ज्ञान स्वरूप मानते हैं उस ज्ञान को वे क्षणिक कह देते हैं तो बुद्धों के मत में ज्ञान दो प्रकार का है प्रवृत्ति विज्ञान और आले विज्ञान प्रवृति विज्ञान और आलय विज्ञान लिख लो संक्षेप में अयम घटा अयम पटा इत्यादि प्रकार से होने वाले बाय पदार्थों का ज्ञान अयम घटा अयम पटा इत्यादि प्रकार से होने वाले बाय पदार्थों के ज्ञान बाय पदार्थों के ज्ञान को अर्थात सदस्य ज्ञान को प्रवृत्ति विज्ञान कहते हैं लिखा अयम घटा अयम पटा इत्यादि प्रकार से होने वाले ज्ञान को अर्थात सदस्य ज्ञान को प्रवृत्ति विज्ञान कहते हैं है? ये में रहता है। हो गया है? आगे लिखना अहम अहम इस प्रकार होने वाला ज्ञान को अहम अहम इस प्रकार होने वाले ज्ञान को अर्थात निर्विषय ज्ञान को आले विज्ञान कहते हैं वह सुसुप्ति में रहता है चलिए अहम अहम इस प्रकार होने वाले ज्ञान को अर्थात निर्विषय ज्ञान को आले विज्ञान कहते हैं वह सुशुक्ति में रहता है है ना? आहां आहां है ना अहम अहम ऐसी जो विज्ञान की धारा चलती रहती आले विज्ञान संतान लिखा है ना संतान करते प्रवाह या धारा आले विज्ञान की धारा अहम अहम अहम ऐसी चलती रहती है जागृत में अयम घटा एयम पटा घट ज्ञान वान पट ज्ञान वान आम धारा चलती रहती है है ना आलह विज्ञान संतान करते आले विज्ञान संतान ये विज्ञान स्कंद है लिखा आपने ये क्या है विज्ञान स्कंद और लिखेंगे नाम प्रपंच संज्ञा स्कंध है नाम प्रपंच स्कंद है नाम प्रपंच अर्थात सभी प्रकार के नाम क्या लिखा आपने हाँ नाम प्रपंच संज्ञा स्कंद है और लिखिए वासना प्रपंच संस्कार स्कन वासना प्रपंच संस्कार स्कन्न है वासना प्रपंच मतलब संपूर्ण वासनाएं या संपूर्ण संस्कार सही वासना संस्कार प्रपंच संस्कार इसका अंदर वासना प्रपंच का अर्थ है आपका समझते वासना वासना मतलब संस्कार है ना वासना तो संस्कार विशेष है ना अच्छा जी तो लिख लेना कि ये पांच प्रकार से परिवर्तित होने वाला विज्ञान संतान ही आत्मा है पांच प्रकार से परिवर्तित होने वाला विज्ञान संतान ही उनके यहाँ भी विज्ञान से अतिरिक्त कुछ नहीं है सब कुछ क्या है विज्ञान ही सभी रूपों में विज्ञान ही भाषित होता है जैसे आत्मा शंकर वेदांत में क्या है क्या कहते हैं कि वो निर्विशेष चिन्ह आत्मा ही क्या है सभी रूपों में भाषित होता है जैसे रज्जु सर्फ रूप में भाषित होती है तो निर्विशेष चिन्ह मात्र आत्मा ही जगत रूप में भाषित होती है वही बुद्धों का कहना है क्या की पाँच प्रकार से परिवर्तित होने वाला विज्ञान स्कंधी क्या है आत्मा है तो वही इन पाँचों रूपों में भाषित होता है अच्छा अब देखेंगे लगाएंगे इसको तो पहला जो उपया बताया क्या आत्मा सदा सदाचलन स्वभाव वाला है जैसे कि सांख क्या आत्मा सदाचलन स्वभाव वाला है जैसे सांख्य मतानियों के गुण सदा सदाचलन स्वभाव वाले हैं तो चलन स्वभाव यदि आत्मा का हो गया तो चलनात्मक कर्म से बच पाएगा स्वभाव हो गया तो उससे उस पर उस रहित कभी नहीं होगा त्याग नहीं हो पाएगा कर्म का है ना और दूसरा क्या है जैसे ये क्रियाव कार्यक्रम क्या क्रिया स्वरूफी कर्ता रूप आत्मा है यदि क्रिया स्वरूफी करता रूप आत्मा हो गया कर्ता रूप आत्मा का स्वरूफी क्रिया हो गया तो फिर उसका त्याग हो स्वरूप का क्रिया का तो क्रिया मतलब कर्म उसका त्याग नहीं हो पाएगा जैसे क्षण प्रध्वंसी क्षण प्रध्वंसी समझते हैं कि प्रत्येक क्षण में नष्ट होने वाले कल बताया था ना मैंने दूसरी क्षण कि क्षण क्षण में नष्ट होने वाले क्षण क्षण में आ, मतानुसार क्या है, है। नहीं है अब ये जो वस्त्र है ना यह दो चार दस वर्ष चल सकता है तो इसकी अवस्था बदल सकती है पहले नूतन है फिर क्या है धीरे धीरे जीर्ण हो जाएगा तो क्या है इसकी अवस्था का विनाश होगा द्रव्य का विनाश द्रव्य का विनाश नहीं होगा उसकी अवस्थाओं का विनाश होगा जैसे कि संतु घट में हो गए मिट्टी ही घट रूप में हो जाती है मिट्टी किस रूप में होती है घट रूप में घटी कपाल रूप में, घटी कपाल रूप में मिट्टी घट रूप में होती है और बाद में वही मिट्टी घट रूप को छोड़कर कपाल रूप में हो जाएगी और वही मिट्टी फिर कपाल रूप को छोड़कर कपाल रूप में हो जाएगी जो परिणाम होता रहता है तो ये मिट्टी की अवस्थाएं क्या है आपका मृत्यु मृत्यु कह सकते है ना और फिर घटक तो कपालत तो सभी मिट्टी की अवस्थाएं है तो अवस्थाओं का परिणाम होता है वस्तु जो की क्यों बनी रहती है वैदिक मत में और तो यहाँ पर क्या है कि क्षणिक वस्तु नहीं वैदिक मत में है ना वस्तु क्षणिक है और मान लो कोई वस्तु जब नष्ट होगी तो अवस्थान्तर को प्राप्त होती है अवस्थान्तर समझते है घट नीचे ये जाएगा, फट जाएगा पट तो खंड हो गया तंतु हो गए अवस्थान्तर हो गया ना ऐसा क्षणित कुछ भी नहीं है और जो कहते हैं पट हो गया इसका मतलब क्या है कि पट जो है खंड पट रूप हो गया संतु रूप हो गया यही है ना उसका मतलब हाँ तो, तो, तो उस समय तो भी क्या है है ही नहीं यदि अवस्थान्तर को भी प्राप्त होगी तो भी कम से कम किस क्षण में तृतीय क्षण में जो वस्तु शीघ्र अवस्थान्तर को प्राप्त होती है वो क्षण में तृतीय क्षण में और वैदिक मत इसमें क्या वस्तु नष्ट होती है और किस क्षण में उत्पत्ति क्षण और ध्वंस क्षण है और न्याय मत में क्या उत्पत्ति क्षण स्थिति क्षण और ध्वस क्षण न्याय मत का भी और वेदांत मत से भेद है आगे हम स्पष्ट इनमें भी दोनों में भेद आ जाता है न्याय मत का और वेदांत मत का भी खेद हो जाता है आगे देखेंगे आप कहा गया पाठ क्या क्रिया स्वरूप ही कर्ता रूप क्या क्रियास्वरूप ही कर्ता आत्मा है जैसे क्षण बौद्धों के पांच स्कंद जैसे क्षण प्रध्वंसी बौद्ध मतावलम्बियों के पांच स्कंद क्रिया रूप है पांच स्कंद कैसे हैं? क्रिया रूप है विज्ञान जो है ना अबुद्धिवृत्ति है अबुद्धि वृत्ति होने से क्रिया कर, कर, कर दिया इसको जैसे बौद्ध मतावलम्बियों के क्षण पांच स्कंद क्रियारूप हैं। पांच स्कंद कैसे है क्रियारूप है ये ध्यान दे रहा जैसे बौद्ध मतावलम्बियों के क्षण पांच स्कंद क्रिया रूप है क्रिया क्यों कहा चरण विज्ञान बुद्धि दृष्टि है इस दृष्टि से कह दिया यहाँ कहते हैं कि, कि दोनों प्रकार से भी कर्म का पूर्णता त्याग नहीं हो सकता है दोनों प्रकार से भी एक सांख्य मतानुसार एक बुद्ध मतानुसार दोनों प्रकार से भी कर्म का पूर्णता त्याग नहीं होता है दो पक्ष हो गया ना यदि उसमें क्या स्वभाव है तो भी नहीं छूटेगा और यदि स्वभाव समझे ना कि सदा चलन स्वभाव वाला सांख्य मतावलम्बियों के गुणों की तरह तो तो स्वभाव छूटेगा नहीं तो सलनात्मक कर्म उसका स्वभाव हुआ तो उस वो कर्म का त्याग नहीं हो पाएगा और यदि हो गई तो, तो भी कर्म का त्याग संभव नहीं अथ तृतीया अथ तृतीय और तृतीय अथ तृतीय पक्षाफी और तृतीय पक्ष भी है तृतीय तृतीय पक्षाफी तृतीय पक्ष भी है क्या यदा करोती जब आत्मा कर्म करता है जब आत्मा करता है तदा सक्रियम वस्तु तक क्रिया तब सक्रिय वस्तु आत्मा होती है या युक्त होता है जब आत्मा करता है तब युक्त होता है यदा न करोती जब आत्मा नहीं करता है तदा निष्क्रिय वस्तु तदेव तदा तदेव तो तब वह आत्मा ही क्रिया रहित वस्तु होती है तदे तब वह तदेव करता है वह आत्मा ही क्रिया रहित वस्तु होती है लग गया तत्र एवं सती करते तो दोनों पक्ष हो गए ना दोनों पक्ष हो गए ना तो न करने तो नहीं करता है दूसरा पक्ष हो गया ना तत्व सती ऐसा होने पर अशेषता कर्म त्यक तुम सत्यम तब ऐसा होने पर कर्मो का पूर्णता त्याग हो सकता है हो सकता है ना दूसरी पक्ष में क्यों कभी करता है कभी नहीं करता है तत्र एवं सती तब ऐसा होने पर कर्म अशेषता त्यक तुम सत्यम कर्म का पूर्णता त्याग हो सकता है तृतीय पक्ष है न तू अयम तू अस्विन तृतीय पक्षे अयम विशेषता तू अस्विन तृतीय पक्ष अयम विशेषा किंतु इस तृतीय पक्ष में यह भेद है या तृतीय पक्ष में यह भेद है अथवा यह विशेषता है क्या है इस पक्ष में नित्य प्रचलित न कि आत्मा सदा चलन स्वभाव वाली वस्तु नहीं है तृतीय पक्ष में सदा चलन स्वभाव वाली वस्तु जैसे सांख्यो के गुण सदा चलन स्वभाव वाले हैं तो इस तृतीय पक्ष में आत्मा सदा चलन स्वभाव वाली वस्तु नहीं हुई क्योंकि तृतीय पक्ष क्या है की यदा करो क्या कभी करता है कभी सदा चलन स्वभाव वाला नहीं हुआ कभी चलन स्वभाव वाला हुआ कि नट नित प्रचलित वस्तु वस्तु आत्मरूप वस्तु आत्मरूप वस्तु सदा चलन स्वभाव वाला नहीं है नही है और दूसरा नहीं है की क्रिया स्वरूप भी कर्तारूप आत्मा नहीं है कार्यक्रम का अर्थ है क्रिया रूप आत्मा कार्यक्रम का अर्थ है कर्तारूप आत्मा की क्रिया स्वरूप भी क्रिया क्रिया स्वरूप भी कर्तारूप आत्मा है ही नहीं क्रिया स्वरूप भी कर्तारूप आत्मा है ही नहीं तरवी तो क्या है तृतीय पक्ष में तरवी तो तृतीय पक्ष में क्या है तो बताते हैं व्यवस्थित द्रव्य व्यवस्थित द्रव्य का अर्थ लिख लो शरीर इंद्रिया युक्त आत्मरूप द्रव्य शरीर इंद्रिया युक्त आत्म रूप द्रव्य शरीर इंद्रियादि युक्त आत्म रूप द्रव्य शरीर चलेगा शरीर इंद्रिया आदि है ना आदि से आप इंद्री से दस इंद्रियां ले लें तो आदि से आप वो यंताकरण ले लेना है शरीर इंद्री आदि से युक्त आत्मरूप द्रव्य में अविद्यमान क्रिया क्रिया क्रियाकर्थ लिख लो वृत्ति ज्ञानम गमन आदि क्या वृत्ति ज्ञानम गमन आदि क्या लगाएंगे यहाँ पर तरवी किम तो क्या है किसमें तृतीय पक्ष में तर्री किम तरतीय पक्षी पक्ष में क्या है तो बताते हैं द्रव्य शरीर इंद्री आदि से युक्त आत्मरूप द्रव्य में अविद्यमान क्रिया अविद्यमान क्रिया क्रिया से लेना वृत्ति ज्ञान और गमन आदि उत्पन्न होते हैं आत्मरूप द्रव्य में वृत्ति ज्ञान उत्पन्न होता है ना तो वृत्ति ज्ञान कैसा तृतीय पक्ष में जो है अविद्यमान पहले नहीं होता है बाद में हो जाता है वृत्ति ज्ञान है ना और ये क्या है कि गमन आदि तो गमन आदि जो कर्म है ना ये देह के संबंध से उपचार से आत्मरूप द्रव्य में कहे गए हैं गमन आदि कर्म तो दे के है ना तो ये देखो शरीर इंद्रिय आदि से युक्त आत्मरूप द्रव्य में अविद्यमान वृत्ति ज्ञान और गमन आदि उत्पन्न होते हैं क्रियाकर् वृत्ति ज्ञान और गमन आदि ठीक है उत्पन्न होते हैं क्या विद्यमान विनश्यं थी और विद्यमान का नाश हो जाता है मतलब विद्यमान वृत्ति ज्ञान का और गमन आदि का नाश हो जाता है विद्यमान उत्पन्न होंगे और विद्यमान होने पर उनका हाँ और विद्यमान होने पर वृत्ति ज्ञान और गमन आदि का नाश हो जाता है शुद्धम द्रव्यम की शुद्ध आत्मरूप द्रव्य शक्ति युक्त होकर रहता है शुद्ध आत्मरूप द्रव्य कैसा होकर रहता है शक्ति युक्त शुद्ध आत्मूप द्रव्य शक्ति से युक्त होकर के रहता है आगे देखेंगे और वही कारक है। वही क्या है कारक कौन शक्ति युक्त आत्मरूप द्रव्य शक्ति युक्त आत्मरूप द्रव्य क्या है कारक है कर्ता। कर्ता। माने हाँ न्याय मत में जो है ना कोई उपाधि उपाधि तो नहीं मानते है ना उपाधि तो केवल शंकर मत में लगा रखी है उपाधि शब्द का है अग्नि का स्वाभाविक धर्म क्या है धाकत तो है ना तो आत्मा का कर्तव्य तो जो है ना ये तो, तो सामर्थ तो उसका स्वाभाविक धर्म है किसी उपाधि जैसे अग्नि कभी दा करती है कभी दा नहीं करती है हमेशा दा करती है क्या तृढ़ समीप होने पर ही मतलब सहकारी सहकारी वस्तु समीप में होने पर ही दाय करेगी वैसे था लेकिन दाहकत तो स्वाभाविक तो अग्नि का ही है गह, है ना? जब साकारी कारण होगा जब साकारी होंगे तिरनादि तो, तो दा क्रिया होगी और साकारी तिरणादि नहीं तो दाह क्रिया गह, तो, दा तो दा क्रिया कभी होगी दा क्रिया कभी नहीं होगी फिर दाहकत तो उसमें स्वाभाविक हमेशा रहेगा दाहकत उसमें स्वाभाविक हमेशा रहेगा और साकारिहारी होने पर क्रिया की उत्पत्ति होगी तो जैसे उसने दाह किया है की दाहकत अग्नि का स्वाभाविक धर्म है तो शुद्ध आत्मा का स्वाभाविक धर्म क्या है कर्तविक ये ऐसा मानते वैसे सीखने गए हैं ना हाँ उसका स्वभाव उसका वो धर्म है स्वभाविक उसका और नहीं तो जड़ से कोई भेदी नहीं हो पाएगा जो उसमें कुछ न माने ऐसा वैशिष्टों का कहना है कि शक्ति युक्त होकर के शुद्ध द्रव्य रहता है शक्ति युक्त होकर के शुद्ध आत्मा रूप द्रव्य रहता है क्या तदय कार्यक्रम और वही क्या है कारक है मतलब कर्ता रूप आत्मा है इति एवं आहू का आहू इस प्रकार कड़ाद मार्फी के अनुयायी कहते हैं कड़ाध महारि के अनुयायी कहते हैं तो तृतीय पक्ष हो गया वैश्विकों का प्रथम सांख्य का द्वितीय बौद्ध का और तृतीय किसका हो गया वैशे का कण जानते हैं ये अन्न के कण है खूब तो आप तो क्या आप लोग तो खूब भंडारा खाते हो बढ़िया बढ़िया माल खाते हो पूरी पूरी ऋषि महारि ऐसा भोजन नहीं करते थे पत्ते खाते थे है ना कण खाते थे बहुत परिश्रम करके वो खाते थे कुछ लोग खेत काट करके ले जाए पशु चढ़ जाए तो कण कुछ कुछ बच जाते है ना उस कण को खाते थे किसान भी खेत काट के ले जाएगा पशु भी छर जाएंगे फिर कुछ कुछ कण बचेंगे उसको खाकर जीवन निर्वाह करते थे कणम अन्नम, अन्नम कड़म कड़ाधा तो बहुत कम खाते थे तो इसीलिए उनका नाम था कड़ाद बड़े ततुस्पी थे भंडारा खाकर पेट फुलाने वाले नहीं थे समझिए इसी लोग बहुत ततुस्वी होते थे पहले इसलिए उनका नाम है कड़ाद कड़म अति कणादा हाँ तो ऐसा जो है ना कड़ाद के और कहते हैं पक्ष हो गए ना पंक्ति लगाना अश्विन पक्ष का दोषा इस तृतीय पक्ष में क्या दोष है तृतीय पक्ष में क्या दोष है या प्रश्न हुआ या उत्तर दिया जाता अयम यो तू दोषा यही तो दोष है यह ही तो दोष है? तो है क्या अच्छा यता तू अभागवतम मतम इदम यता कर क्योंकि क्योंकि इदम तू क्यूंकि या तो अभागवत मत है भगवान के मत को क्या कहते हैं भागवत मत और जो भगवान का मत नहीं है वो तो तो कि तो अभागवत मत है यही तो दोष है यही तो दोष है यही तो दोष है यथा कर क्यूँकी इदम टू या तो अभागवत मत है मतलब भगवान का मत नहीं है कथम ज्ञाते कैसे ज्ञात होता है भगवान का मत नहीं है तो कहते गीता से ही ज्ञात होता है गीता में भगवान ने कहते क्या कहते हैं या था भगवान यथा कर क्योंकि यथा भगवान क्योंकि भगवान कहते हैं न सतो विद्यते भावा इत्यादि अस्था भावा कि असत वस्तु का भाव नहीं होता है है ना मतलब असत वस्तु की विद्यमानता नहीं होती है या असत वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती है लग जाएगा अस्था भावा न विद्यते असत वस्तु का भाव नहीं होता मतलब असत वस्तु की विद्यमानता नहीं होती जो असत है वो कभी सत हो सकती है असत वस्तु की विद्यमानता नहीं हो सकती या असत वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती ये भगवान कहते हैं अब सुनो अब कणाद का मत देखना असत वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती है ना अब ये देखेंगे सत्कार वेदांत का है सदैव सोम इदम अग्रासित क्या लेना है जगत वस्तु कृष्टि सदैव सोम इदम अग्र आशित जो है ना दिखाई दे रहा है जगत तो हे सोम सिस्टी के पूर्व में यह जगत सब था ये जगत क्या था सब था तो सब था तो फिर क्या है कि फिर क्या हुआ बाद में क्या हुआ जगत उत्पन्न हुआ इसका मतलब उसके नाम रूप का विभाग हुआ पहले नाम रूप के विभाग से रही था तो सब था न करनावस्था में कैसा था नाम रूप विभाग ऐसी था जैसे की क्या है की मिट्टी से घट शराब वादी अनेक वस्तुएं बन जाती है नाम रूप का विभाग हो जाता है ना घट सराववादी अनेक में बन जाती हैं और घट सराववादी उत्पत्ति के पहले किस रूप में थे मिट्टी रूप से थे किस रूप से थे मिट्टी रूप से थे ये सतकार सतकार वेदांत का और सांख्य का अलग है सांख्य का सतकार देखना न्यायिकों का असत कार्यवादी है ना न्यायिक वैशेषिक नयायिक वैशेषिक मत में कार्य उत्पत्ति के पहले नहीं रहता है उत्पत्ति के पहले कार्य का प्राग रहता है उत्पत्ति के पहले कार्य का क्या रहता है उत्पत्ति के पहले कार्य रहता है क्या सांख्य के तो वो असत कार्यवादी है और सांख्य मत सत्कारी है उसके अनुसार कार्य उत्पत्ति के पहले रहता है घट उत्पत्ति के पहले कहाँ रहेगा मिट्टी में या कपाल में कट उत्पत्ति के पहले किस में रहेगा तंतु में तो कार्य उत्पत्ति के पहले कारण में विद्यमान रहता है तिल उत्पत्ति के पहले तेल उत्पत्ति के पहले तो कार्य उत्पत्ति के पहले कारण में विद्यमान रहता है ये कौन कहता है सांख्य है ना तो कार्य की अभिव्यक्ति के बाद में होती है पर सूक्ष्म रूप से पहले विद्यमान है कार्य किसमें विद्यमान है कारण में वेदांत मत क्या है कि कार्य पहले कारण रूप से विद्यमान है कार्य कारण में विद्यमान है ये वेदांत नहीं कहेगा कार्य पहले कारण रूप से विद्यमान है घट शराव वादी पहले किस रूप से है कारण रूप से मिट्टी रूप से है ना घट शराव पहले मिट्टी रूप से है कारण रूप से है और मिट्टी ही बाद में घट रूप में हो गई है ना तरात्मा स्व अकुरुत परमात्मा स्वत रूप में हो गया तरात्मना ऐसा कहती है तर्री तर्री क्या है तर्री अकृत आशीत नाम रूप रूपा व्यम व्यात सृष्टि के पूर्व में अव्याकृत था मतलब नाम रूप विभाग से रही परमात्मा था वो वही नाम रूप विभाग वाला हुआ जो पहले था वही पहले नाम रूप विभाग से रही था बाद में नाम रूप विभाग वाला हो गया तो मैं क्या क्या प्रसन्न चल रहा है अपना की ये हाँ कि असत वाला ना तो कार्य उत्पत्ति के पहले कारण रूप से विद्यमान रहता है और न्याय वैसे मत क्या है कार्य उत्पत्ति से पहले विद्यमान रहता है क्या नहीं विद्यमान रहता है वेदांत में कार्य उत्पत्ति से पहले कारण रूप से रहता है और कारण ही कार्य रूप में हो जाता है तो ब्रह्म ही जगत रूप में हो जाता है ना सर आत्मा ना उत्पत्ति कैसी है की परमात्मा ने स्वयं को जगत रूप में किया अब इनके यहाँ इसमें क्या है रेखना नहीं क्या है समवाही कारण का लक्षण क्या है ये कार्य उत्पन्न से तय कारण जिसमे समवाय सम्बन्ध से कार्य उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं का? समवाही कारण अब वो कार्य पहले विद्यमान होता है पहले प्राग्भाव होता है ना पहले कैसे कार्य कैसा होता है अविद्यमान होता है तो अविद्यमान की उत्पत्ति असत की उत्पत्ति असत की जो कार्य उत्पत्ति के पहले विद्यमान नहीं होता कार्य उत्पत्ति के पहले असत होता अब असत की क्या होती है उत्पत्ति होती है और भगवान ने क्या कहा है कि असत वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती है तो इसी से वैश्विक मत खंड हो जाता है ना वैशेक मत तो विप्रीत हो गया ना, भगवान आगवान कहते हैं अस्था भावा ना विद्यते की अस्था जो है ना ये ष्ठी है ना ष्ठियो को असत वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती असत वस्तु की विद्यमानता नहीं होती इत्यादि न सतो विद्यते भावा इत्यादि भगवान आई करते क्योंकि क्योंकि कड़ाक मत अनुयायियों का इतनी मतम यह मत है क्या मत है मत है असतो भावा असत वस्तु का भाव या असत वस्तु की उत्पत्ति बस में आती है ना असत वस्तु की और क्या सतवा और सत का भाव घट का ध्वस हो गया तो घट रहा घट का क्या हो गया अभाव हो गया वेदांत मत में क्या है कि घट ही कपाल रूप में हो गया अभाव नाम को कोई वस्तु नहीं थी लकड़ी को आप जला दीजिए तो क्या हो जाएगा राख बन जाएगी धुआं बन जाएगा हम्म इस इससे तो कुछ होगा क्या नहीं, नहीं होगा ना जल है ना ठंडा हो जाएगा बर्फ बन जाएगा गर्म हो जाएगा भाव बन जाएगा अवस्थान हो जाएगा ना तो जल का भाव मतलब क्या है वास्तुरूप कुछ हो जाएगा ना ऐसा जैसा वैसे इसी का भाव मानते हैं वैसा तो यहाँ नहीं मानने हैं ना पंक्ति देखना कड़ाद मतानों का यह मत है की अस्तोभा की असत वस्तु की उत्पत्ति क्या सताभावा और सत वस्तु का अभाव लग गया तो ये भगवान के बच्चनों भगवान का मत नहीं है ना वैसे का मत है अब फिर पूर्व आ रहा है अभागवत अभी न्याय चेत को दोषा कि मतलब भगवान का मत भगवान का मत ना होने पर भी भगवान का मत ना होने पर भी चेत न्याय यदि युक्ति युक्त है वैशे मत भगवान का मत न होने पर भी यदि युक्ति युक्त है तो इसको मानने में क्या दोष है लग रहा है न वैश्विक मत भगवान का मत न होने पर भी चेत न्याय यदि युक्ति युक्त है तो मानने में क्या दोष है या पूर्व पक्ष हुआ इस पर सिद्धांति कहता है उसके समाधान कहा जाता है क्या कहा जाता है, तु, तु कहते है सभी प्रमाणों ऐसी विरोध होने के कारण इधम मतम दोष वत या मत दोषयुक्त थी? बाओ, है सभी प्रमाणों से विरोध होने के कारण इधम मतम दोषवत या मत कैसा है दोषयुक्त है ठीक है हाँ भाव का उत्पत्ति या विद्यमानता ऐसा अस्तित्व किया था अस्तित्व का अर्थ विद्यमान ही है ना असत तो वस्तु का भाव नहीं हो सकता है मतलब असत वस्तु का अस्तित्व मैंने बताया था समय तो अभी लगाए लगा देंगे लगा लग वो भी लगेगा देखो सुनो असत वस्तु का भाव नहीं होता मतलब असत वस्तु की विद्यमानता नहीं होती मैंने बोला है ना जो वस्तु पहले असत है मतलब पहले नहीं है वो फिर विद्यमान हो सकती है तो तो असत वस्तु का भाव नहीं होता या असत वस्तु की विद्यमानता नहीं होती विद्यमानता को अस्तित्व कहते हैं विद्यमानता को क्या कहते हैं कि असत वस्तु कभी विद्यमान होती है अस्थिका से विद्यमान तो असत वस्तु विद्यमान हो सकती है तो उसकी विद्यमानता होगी तो विद्यमानता अस्तित्व लिखी है नही विद्यमान होने का देखो घट वैश्विक मत में पहले नहीं है फिर क्या हुआ उत्पन्न हो गया है फिर क्या हो गया उत्पन्न हो गया घट पहले नहीं, पहले अविद्यमान है फिर विद्यमान हो गया पहले अविद्यमान है फिर क्या हो गया तो, तो उत्पन्न होना विद्यमान होना एक ही बात है यहाँ पर उत्पन्न होना विद्यमान होना एक ही बात है असुविधाओं तो पूछ लेना है ना अस्तित्व विद्यमानता एक ही अर्थ है यहाँ पर अस्तित्व यदि हमने पहले बताया है तो विद्यमानता वही मतलब है अब देखेंगे आप यहाँ पर तो सभी परमाणुओं से विरोध होने के कारण दोषवतम दोषवत या मत युक्त है कथम मतलब कैसे तो अब देखो कैसे दोष युक्त है तो इसको सिद्धांत ही बताता है यदि तावत यदि तो बेणु आदि द्रव्यम प्राग उत्पत्ति वसते। ध्यान देना वैशेक मतानुसार क्या है दो परमाणुओं जैसे की दो कपालों से घट बनता है न दो कपाल को मिलाकर घट बनाते मिलाकर पट बनाते तो दो दो परमाणुओं के मिलने से बनता है। दो परमाणुओं के मिलने से क्या बनता है बनता है। दो परमाणुओं से मिलकर तो दैणुक की उत्पत्ति के पहले दैणुक रहता है कैसा होता है? असत होता है उत्पत्ति से पहले वेणुक कैसा होता है असत असत मतलब अविद्यमान अंति लगाना यदि दैणुक आदि द्रव्य उत्पत्ति के पहले यदि णुकारी द्रव्यम उत्पत्ति प्राक अत्यंतम असत्। दर्णुकाली द्रव्य उत्पत्ति से पहले अत्यंत ही असत होकर असंत अत्यंत ही यदि देणुकाली द्रव्य उत्पत्ति से पहले अत्यंत ही असत होते हैं और फिर उत्पन्न होते हैं उत्पत्ति या डेणुकाली द्रव्य उत्पत्ति से पहले अत्यंत ही असत होने पर बाद में उत्पन्न होते हैं लग जाएगा उत्पत्ति से पहले अत्यंत ही असत होते हुए उत्पत्ति से पहले अत्यंत ही असत होते हुए उत्पन्न बाद में उत्पन्न होते हैं लग गया अत्यंत ही असत होते हैं क्या उत्पन्न और बाद में उत्पन्न होते हैं उत्पत्ति से पहले अत्यंत ही असत होते हैं और बाद में उत्पन्न होते हैं अब देखना कंचित कालम स्थितम कुछ काल स्थित रहकर अपूना अत्यंत ही असत को प्राप्त हो जाते हैं थिक, कंचित कालाम कुछ काल स्थित रह करके पुनः अत्यंत ही असत्य को प्राप्त हो जाते हैं ध्यान देना तो उत्पत्ति के पहले अत्यंत ही असत हैं और फिर क्या है वो उत्पन्न हो जाते हैं और फिर उत्पत्ति के पाल उत्पत्ति के पश्चात कुछ समय रहकर फिर असत हो जाते हैं जिसे घट ध्वस हो गया ना तो उनके मत में क्या होगा घट अभी विद्यमान रहा नहीं। तो असत हो गया क्या हो गया असत हो गया तो पहले भी असत हो बाद में भी असत है ना अब तो इसमें क्या है कि सतकार विवाद में पहले भी किसी रूप में है बाद में भी किसी रूप में है हा? अब ध्यान देना तथा चार सती चार तथा सती और वैसा होने पर असत असत एवं सत जाए ते असत वस्तु ही सत होती है यही मानना पड़ेगा ना क्या असत वस्तु ही <laughs> पहले जो असत गण था वही सत हो गया असत ही सत होती है अर्थात अभाव भाव हो जाता है अर्थात अभाव भाव हो जाता है और भाव अभाव हो जाता है भाव का ध्वस होने पर भाव क्या हो गया अभाव हो जाता है ये हुआ ये बता रहे हैं जाय माना भावा तब उत्पन्न होने, भाव। उत्पन होने वाला अभाव उत्पन्न होने वाला अभाव भाई पहले घट है नहीं है ना पहले अभाव रूप है और फिर उत्पन्न होता है वो तो इसको बोल दिया उत्पन्न होने वाला अभाव पहले अभाव रूप है फिर उत्पन्न होता है इसलिए बोल दिया जय माना भावा भाष्यकार ने उत्पन्न होने वाला अभाव उत्पत्ति के पहले सच के समान असत होकर उत्पत्ति के, के, उत्पत्त, के, के पहले सस के समान असत होकर जैसे उत्पत्ति सस विषाण विद्यमान नहीं है उसे उत्पत्ति के पहले घटा दी वस्तु में विद्यमान नहीं है उत्पन्न होने वाला अभाव उत्पत्ति के पहले सस के समान असत होकर समवाय समवाई और निमित्त कारण की अपेक्षा करके उत्पन्न होता है कौन उत्पन्न होता है अभाव पहले विद्यमान न होने से वस्तु के अभाव का है वास्तविक ने ध्यान रखना है ना तो समवाई समवाय और निमित्त कारण की अपेक्षा करके उत्पन्न होता है ठीक है ना पहले वस्तु नहीं रहती या फिर तीन कारणों की अपेक्षा से उत्पन्न हो जाती है समवाही कारण समवाही कारण और निमित्त कारण अब देखना और वास्तुकार समझाते है ना क्या एवं अभावा उत्पन्ते कारण क्या ना मैं बाद में बताऊंगा इस एवं अभावा उत्पत्ते इस प्रकार अभाव उत्पन्न होता है मतलब पहले वस्तु नहीं है फिर उत्पन्न हुई तो पहले नहीं होकर उत्पन्न होती है इसलिए बोलते हैं अभाव उत्पन्न हुआ जो पहले नहीं था वही उत्पन्न हुआ है ना इस प्रकार अभाव उत्पन्न होता है अथवा वह अभाव कारण की अपेक्षा करता है अभाव उत्पन्न होता है अथवा कारण की अपेक्षा करता है इसी वक्तुमना सत्यम ऐसा नहीं कहा जा सकता है क्यों क्योंकि असत सस विषाण आदि में ऐसा नहीं देखा जाता है असत सस विषाण आदि उत्पन्न होते हैं क्या तो फिर क्या है की जो पहले अभाव रूप घटा दी थे वो उत्पन्न सकते हैं क्या अच्छा और जो सस विषाण उत्पत्ति के लिए कारण की अपेक्षा करता है क्या और जो पहले सत्य नहीं होते हैं इसे घटा दी उत्पत्ति के लिए कारण की अपेक्षा कर सकते हैं क्या मतलब इनको के समान मान लिया कारण में लगाएंगे इस प्रकार अभाव उत्पन्न होता है अथवा अभाव कारण की अपेक्षा करता है ये नहीं कहा जा सकता है क्योंकि असत सस विषाण आदि में ऐसा नहीं देखा जाता है वो उत्पन्न होते हो सस्य कारण की अपेक्षा करें ऐसा नहीं देखा जाता है अब घास्तीकार बताते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या खेत मतलब यदि उत्प्य माना घटा गया भावात्मा भावात्म का यदि उत्पन्न होने वाले घटाधि भाव रूप हैं यदि उत्पन्न होने वाले घटाधि वो तो भाव रूप नहीं मानता है वैसे उत्पत्ति के पहले उनको भावरूप नहीं मानता में तो सत्कारूप ही है है ना कारण रूप है ऐसा उत्पत्ति के पहले कारण रूप से है वाद में अपने रूप से अब देखेंगे यदि उत्पन्न होने वाले घटादी कैसे है भावरूप है ना तो किंचित अभिव्यक्ति मात्र के कारण की अपेक्षा करके उत्पन्न होते हैं अभिव्यक्ति मात्र के कारण है पहले भी कारण पहले कारण रूप से है पर अपने रूप से, से क्या कार्य कारण रूप से है अपने रूप से तो नहीं है। तो अपने रूप से अभिव्यक्ति के लिए वो कारण की अपेक्षा करते हैं लग गया यदि उत्पन्न होने वाले घटाजी भाव आत्मक है या भाव रूप है कुछ अभिव्यक्ति मात्र कारण की अपेक्षा करके उत्पन्न होते हैं इसी सत्यम करते ऐसा माना जा सकता है ऐसा माना जा सकता है मतलब भाव रूप यदि तो संगति लग जाएगी उस उत्पत्ति के पहले भी भाव रूप माना जाएगा नहीं और भाष्यकार बताते हैं कि सद्भाव है असत वस्तु का सद्भाव मानने पर या वस्तु मानने पर तो असद, तो असद वस्तु की विद्यमानता मानने पर तो असत का ही सद्भाव तो होता है वैश्विक में है ना पहले असत है फिर सद्भाव हो गया उसका कि असत वस्तु की सद्भाव मानने पर उत्पत्ति के पहले असत और बाद में सद्भाव हुआ मतलब असत वस्तु का सद्भाव मानने पर असत वस्तु की विद्यमानता मानने पर क्या सचा असद और सद वस्तु का असद मानने पर घटारी सत हो गए फिर नष्ट हो गए और सद वस्तु का असद भाव मानने पर कस किसी का प्रमाण प्रमेय व्यवहार विश्वासा न किसी मनुष्य का कहीं पर भी प्रमाण प्रमेय के व्यवहार में विश्वास नहीं होगा असत वस्तु का सद्भाव मानने पर या असत वस्तु की उत्पत्ति मानने पर और सत का ध्वंस मानने पर और सत का असद वस्तु की उत्पत्ति मानने पर या वस्तु की विद्यमानता मानने पर और सत का विनाश मानने पर कषित किसी मनुष्य का क्वचित कहीं भी प्रमाण प्रमेय व्यवहार में विश्वास है? नहीं होगा तो कुछ भी जो अभी कुछ भी हो सकता है है ना सत असत हो जाए सत सत हो जाए तो विश्वास ही खत्म हो जाएगा प्रमाण प्रमेय के व्यवहार में क्यों तो हेतु है तो भाषाकार बताते हैं सत सदेव है ना सत सभी है असत असत ही है ऐसा निश्चय नहीं हो सकता है निश्चय पंचमी हेतु अर्थ में क्योंकि कचिन क्वित प्रमाण प्रमेय इसमें हेतु है इस कथन में प्रमाण प्रमेय के व्यवहार में विश्वास नहीं होगा विश्वास न होने में हेतु है क्योंकि सत सत है असत असत ही है इस प्रकार निश्चय संभव ही नहीं है निश्चय हो पाएगा फिर हाँ जब असत सत हो जाए सत हो जाए तो ऐसा निश्चय नहीं होगा और दोस्त ऐसे है वैशिष्टिक मतलब देते चाह उत्पद्य देते से लेंगे कि की को लिखा है आगे कि यहाँ पर ये ऐसा वेणुक उत्पद्य क्या का और किसम उत्पन्न होता है दो परमाणुओं में तीन और दो परमाणुओं में व्यणुक उत्पन्न होता है यही मानना पड़ेगा ना कपाल में घट उत्पन्न होता है तंत्रो में उत्पन्न होता है तो दो परमाणुओं में वृणुक उत्पन्न होता है युक्ति सम्मत तो वैसे मत है पर शास्त्र श्रुति सम्मे स नहीं है ऐसा युक्ति सम्मत तो है युक्ति तो अच्छी है सम्मत भी होना चाहिए अब देखेंगे किंचा उत्पदे उत्पद्य ध्यान देना कि दो परमाणुओं में द्वेणुक उत्पन्न होता है इस प्रकार द्वेणुक आदि द्रव्य का द्वेणुक आदि द्रव्य का अपने कारण के साथ संबंध और सत्ता के साथ संबंध को कहते हैं कौन कहते हैं काड़ा दाह है नैसे मतने आई कि पद्धति का क्या करेंगे दो परमाणुओं में द्वणुक उत्पन्न होता है दो परमाणुओं में द्वेणुक उत्पन्न होता है कौन उत्पन्न होता है और किसने तो का कारण क्या हो गया हाँ तो द्वेणुक का, हा, तो का अपने कारण के साथ संबंध कहा जा रहा है ना दो परमाणुओं में द्रेणुक उत्पन्न होता है तो द्रेणुक का संबंध किसके साथ उसके परमाणुओं के साथ परमाणु के, के कारण है तो दो परमाणुओं में उत्पन्न होता है, है दूसरे होता, होता है तो द्रेणु की विद्यमानता भी होगी ना तो द्रेणुक के साथ क्या सत्ता का भी संबंध हो गया या मतलब उसकी विद्यमानता दो परमाणुओं में द्रेणुक उत्पन्न होता है इस प्रकार द्रेणुक आदि द्रव्य का अपने कारण के साथ संबंध और ग्रणुक आदि द्रव्य का सत्ता के साथ संबंध कहा जाता है सत्ता मतलब अस्तित्व द्रेणु हो गया ना है तो उसका सत्ता होगी देणुक की इस प्रकार अपने कारण के साथ संबंध और सत्ता के साथ संबंध कहा जाता है ग्रेणु आदि है ना त्रेणुक समझ लेना और तीन ग्रेणु को मिलाने से क्या बनता है त्रेणुक तीन ग्रेणु से क्या बनता है त्रेणुक बोलेंगे पंक्ति देखेंगे तो इसको इसका मतलब समझाते हैं आहू आगे इसी का अर्थ बताते हैं प्राग उत्पत्ति के असत की उत्पत्ति के पहले असत उत्पत्ति प्राग असत उत्पत्ति से पहले असत और बाद में उत्पत्ति से पहले असत है उत्पत्ति प्राग असत उत्पत्ति के पहले असत होता है कौन कार्य और बाद में अपने कारण व्यापार की अपेक्षा तो करके कार्य कौन ऋणु कार्य और अपने कारण व्यापार की अपेक्षा करके पंक्ति लग रही है ये कोई बता रहे हैं उत्पत्ति से पहले असदुक और बाद में अपने कारण व्यापार की अपेक्षा करके अपने कारण परमाणुओं के साथ और सत्या के साथ समवाय लक्षण से संबंधित होता है दोबारा देखेंगे उत्पत्ति के पहले अविद्यमान आदि बाद में अपने कारण व्यापार की अपेक्षा करके समवाय लक्षण संबंध करते हैं समवाय सम्बन्ध से समवाय लक्षण का संवाय संबंध से अपने कारण परमाणुओं से और सत्ता से संबंधित होता है अपने कारण परमाणुओं से संबंधित होता है कौन दृणुप और किससे संबंधित होता है सत्ता से संबंधित होता है ठीक है ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णा पूर्णम ग पूर्णस्या पूर्णमादाया पूर्णमे वाशिष्य